अवतरण भाष्य में भस्कर भगवान ने द्वितीय सूत्र के द्वारा निराकरण योग्य सांख्यों की आशंका को बताया सांख्यों का कहना है कि सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि वाक्यस्थ सत्पदार्थ प्रधान ही है आप लोगों ने जो कहा कि सत्पदार्थ में ईक्षण का कथन होने से और ईक्षण चेतन का धर्म है इसलिए सत्पदार्थ चेतन होगा प्रधान तो जड़ है तो ईक्षण धर्मयुक्त सत्पदार्थ होने से प्रधान सत्पदार्थ नहीं है ईक्षतीरना शब्दम से जो आपने कहा तो इसमें तदैक्षत ये जो ईक्षण श्रवण है इसकी अन्यथा उपपत्ति होती है का मतलब और चेतन सत्पदार्थ को मानने पर भी तदैक्षत यह वाक्य उपपन्न होता है सत्पदार्थ में ईक्षण बताने वाला इस वाक्य को माना जाएगा सत्पदार्थ में मुख्य ईक्षित्व नहीं अपितु गौण गौण्षित्व को बताने वाला तो जैसे अचेतन नदी कूल में चेतनवत उपचार होता है प्रत्यासन्न नदी कूल का पतन देख करके ये शब्द प्रयोग होता है कि नदी कूलम पति सती नदी किनारा गिरना चाहता है तो नदी किनारा अचेतन होते हुए भी उसमें चेतन का इच्छा रूप धर्म बताया गया पतन विषयी इच्छा है पी और वो पीपति सारूप चेतन का धर्म जड़ नदी कुल में जैसे गौण है ऐसे अचेतन प्रधान में द यह वाक्य गौण् तीव तो बता रहा है चेतन का साम्य प्रधान में है गौण प्रयोग के लिए मुख्यार्थ की समानता गौण अर्थ में कुछ न कुछ होनी चाहिए तो समानता नियत क्रमवत् कार्यकारित्व चेतन में देखा जाता है वह धर्म प्रधान भी जब सृष्टि के लिए प्रवृत्त होता है तो क्रम से ही जगत निर्माण करता है तो नियत क्रमवत् कार्यकारित्व चेतन का साम्य जड़ प्रधान में होने से उसमें गौन ईक्षित्व प्रयोग हो सकता है और वहां अचेतन तेज और जल में गौन ईक्षित्रित्व को बताने वाले वाक्य आए भी हैं तत्तेजो तत्तेज ऐत ता आप ऐक्ष जैसे जड़ तेज और जल में गौण इक्षित्व को बता रहे हैं वाक्य ऐसे तद ये वाक्य बताएगा सत्पदार्थ जो जड़ प्रधान है उसमें गौण इक्व को ही इस प्रकार की की द्वितीय सूत्र के द्वारा निवर्त्य आशंका है सांख्यों की इस प्रकार की आशंका प्राप्त होने पर व्यास जी उनकी इस आशंका का निराकरण करने के लिए द्वितीय सूत्र की रचना किए हुए हैं इसलिए कहा कि इतव प्राप्ते इदम उचित ये कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है तो गौनस चैन नात्मशब्दांत सूत्र इसका उच्चारण कर लें गौनस चैन नात्मशब्दांत गौनस न आत्म शब्दांत तो इसमें चार पद हैं इस सूत्र में गौण चेत न आत्म शब्दात ऐसे ये चार पद हैं तो सांख्य कहते हैं सदैव सौम्य इदमग्रास इस वाक्यस्थ सत्पदार्थ तो अचेतन प्रधान ही है और उसमें गौण एक है प्रधान रूप ईक्षिता वहां पर गौण बताया है प्रधान को गौण ईक्षिता बताया है चेत ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं न तो न का अर्थ है कि सत्पदार्थ में गौण इच्छित्व नहीं कहा जा सकता ये न का अर्थ है गौणश्चित इन दो पदों से तो सांख्यों की आशंका का अनुवाद है सांख्य यदि सत्पदार्थ में प्रधानत्व तो स्वीकार करके जड़ तो स्वीकार करके गौण इच्छित्व का कथन तद्यत इस वाक्य से हो रहा है ऐसा कहेंगे यदि तो सिद्धांती कहते हैं न तदक्षत ये वाक्य सत्पदार्थ में गौण इक्षित्व को नहीं बताता ये न का अर्थ है क्यों नहीं बताता गौण इक्षित्व को मुख्य ही को क्यों बता रहा है ये प्रश्न सांख्यों का सिद्धांती के प्रति होगा न तो सांख्य के इस प्रश्न का निराकरण करते हुए सिद्धांती कहेंगे सतह चेतनत्व निश्चयात <coughs> सतह चेतनत्व निश्चयात सत्पदार्थ में चेतनत्व का निश्चय होने से का मतलब सिद्धांती को सुनिश्चित है कि सदैव सौम्यदमग्रासित तो इस वाक्यस्थ सत्पदार्थ चेतन ही है ये सुनिश्चित होने से और चेतन में इच्छित्रित्व तो गौण ही होगा मुख्य ही होगा सत्पदार्थ चेतन ही है इसका निश्चय कैसे हुआ ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा सांख्यों का सिद्धांति के प्रति सांख्यों के इस द्वितीय प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्य में है आ, सूत्र में है आत्मशब्दांत के सत्पदार्थ चेतन ही हैं जड़ प्रधान नहीं हैं ये निश्चय होता है आत्मशब्द को लेकर के सत् ने चेतन जीव को अपनी आत्मा बताया है आत्मा का अर्थ है स्वरूप सत् के मुख से निकला हुआ जो श्रुति वाक्य वह सत् के मुख से कहला रहा है कि जीव मेरा स्वरूप है तो ये तो सांख्यों को भी जीव को चेतन मानना अभीष्ट है खाली सत्पदार्थ के विषय में विवाद है जीव का चेतनत्व सांख्य और वेदांती, इन दोनों को भी अविवादित रूप से स्वीकार्य है जीव के अचेतनत्व को सांख्य भी नहीं मानते असिद्धांति तो नहीं मानते दोनों भी चेतन मानते हैं तो चेतनत्व रूपे ना सुनिश्चित जो जीव है उसे ये सत्पदार्थ अपना स्वरूप कह रहा है कि जीव मेरा स्वरूप है कहां पर कह रहा है तो कहते हैं जब सत ने अपने बहुश्याम इस संकल्प को पूरा करने के लिए सूक्ष्म भूतों का निर्माण किया तेज जल और पृथ्वी इन तीनों सूक्ष्म भूतों का यानि रूप तन्मात्रा रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा का निर्माण कर दिया तो मात्र तीन भूत ही बने और ये सोचा ये तो मैं पहले एक था मैंने अनेक होने का संकल्प किया और उस संकल्पों को साकार करने के लिए अभी तो मात्र तीन ही रूप उत्पन्न हुए हैं तेज जल और पृथ्वी सूक्ष्म इतना सा ही बहुभवन किस काम का इसलिए अपने उस प्रथम संकल्प को ही और विस्तार देते हुए उसके विषय को यह ईक्षण किया संकल्प किया निश्चय किया विचार किया क्या चिंतन किया कि सेयम देवता ऐक्षत इमा तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति ऐसा एक वाक्य आता है सत्के द्वारा सूक्ष्म तीन भूतों का निर्माण होने के बाद स्थूल जगत का निर्माण करने के लिए प्रवृत्त होने से पहले का ये संकल्प है सत का ही संकल्प बताने वाला ये वाक्य है कि सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूतों का तथा भौतिक पदार्थों का निर्माण कैसे करना है इस विषय को संकल्प है वो किसका संकल्प है सत का ही तो वहां पदार्थ को दिखाने के लिए सायम देवता इन तीन शब्दों का प्रयोग है से यम देवता ऐक्षत ऐक्षत का अर्थ है ई क्षण किया तद अक्षत में अक्षत का जो अर्थ है और उस उसत्र क्रियापद का कर्ता बताया तत को तत्को तत्ने सत सत्पदार्थ ने क्षण किया ऐसे यहां पर साम देवता सा यम ये दो सर्वनाम हैं और एक देवता शब्द है तो साने सा उपक्रमस्त सजातीय विजातीय स्वगत भेद सुनिया सदैव सौम्य इस वाक्यस्थ एक मेवा मेवाद्वितीय ये जो तीन पद है एकम एव अद्वितीय सत्पदार्थ को सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित बताने के लिए है कि सत्पदार्थ कैसा है सजातीय विजातीय स्वगत भेद, शून्य हैं रहित हैं उस उपक्रमस्त सत्पदार्थ को बताता है सेयम देवता इस वाक्यस्थ सा शब्द और इम ये शब्द बताता है तदक्षत इस वाक्यस्थ ईक्षण कर्ता रूप को जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित ईक्षण करता है वह कभी देखा कि नहीं देखा है ईक्षण करता सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित देखा है तो नहीं देखा इंद्रिय ग्राह्य नहीं है प्रत्यक्ष नहीं है उपरोक्ष है इसलिए यहां पर आया देवता शब्द परोक्ष प्रिया ही देवता ये कहा जाता है देवता परोक्ष प्रिया होती है इसलिए देवता शब्द बता रहा है उसे परोक्ष इंद्रिय ग्राह्य नहीं इंद्रियातीत तो, अतिद्रिय यह देवता शब्द से बताया जा रहा इंद्री अग्राहिया। इंद्री अग्राहिया। अतिंद्रीया। तो अतिंद्रीया है। इंद्रिय अग्राह्य इंद्रिय अग्राह्य अति तो अतीन्द्रियण करता सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य जो है उसी ने ऐशत संकल्प किया क्या संकल्प किया तो पहले का तो संकल्प था बहुश्याम ये संकल्प का आकार बताने वाला था यह संकल्प किया कि इमाह तीसरो देवता ये जो तीन देवता है वो तीन देवता दिख रही है आपको नहीं वो तीन देवता जो सूक्ष्म भूत है वो भी आपको अपने इंद्रिय से गृहित नहीं होगी लेकिन जो साक्षी हैं सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य जो ब्रह्म है वह तो प्रकृति को भी और प्रकृति के सूक्ष्म परिणाम को भी जानता है ना सर्वज्ञ है इसलिए ईमा यानी अभी अभी सृष्ट जो तीन सूक्ष्म भूत हैं इमातीस इन शब्दों से लेना है यह अभी अभी मेरे द्वारा सृष्ट जो सूक्ष्म तेज जल और पृथ्वी नामक तीन भूत है यह है इमाती स्रह और वे भी हम लोगों के लिए इंद्रिय ग्राह्य न होने से अतिंद्रिय होने से देवता के तरह देवता है देवता का अर्थ है अतिंद्रिय तो सूक्ष्म होने से वे भी अतिंद्रिय है परोक्ष है तो ये तीन जो देवता हैं, यानी तीन सूक्ष्म भूत हैं ये इमात इसरो द्वितीय बहुवचन है अनुप्रविश्य का कर्म है तो इन तीन सूक्ष्म भूतों में अनुप्रविश्य का अर्थ है प्रवेश करके तीन भूतों से लेना तीनों सूक्ष्म भूत और सूक्ष्म भूतों का कार्य समष्टि सूक्ष्म शरीर जो हिरण्यगर्भ की उपाधि है उसे इमा तीसरो देवता शब्द से लेना और इस उपाधि में अनुप्रवेश का है अनुप्रवेश करके समष्टि सूक्ष्म शरीर में अनुप्रवेश करके वो अनुप्रवेश क्या होगा जल में सूर्य का अनुप्रवेश है जल में सूर्य का प्रतिबिंबित हो जाना प्रतिबिंब पड़ना तो जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा तो माना गया कि जल में सूर्य का अनुप्रवेश हो गया ऐसे इन तीन सूक्ष्म भूतों में सत जो चेतन देवता है उसका अनुप्रवेश होगा वह तो चित्त है उसका प्रतिबिंब यही अनुप्रवेश है तो ऐसा इक्षण किया उसने कि मैं इन तीन सूक्ष्म भूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम रूप जो समष्टि बुद्धि है उसमें अनुप्रविष्ट हो जाऊं का मतलब प्रतिबिंबित हो जाऊं तो प्रतिबिंब पड़ गया सत्य संकल्प है ना तो बस प्रतिबिंब ही अनुप्रवेश हो गया और प्रतिबिंबित होकर के करना क्या है अनुप्रवेश करके और किस रूप से अनुप्रवेश है वो बिंब रूप से अनुप्रवेश नहीं है स्वरूप से अपने प्रतिबिंब रूप से ये प्रतिबिंब रूप से अनुप्रवेश दिखाने के लिए कहा अने जीवे आत्मना वहां पर आया ना अने जीवे नत्मना अनुप्रविश्य तो अने का अर्थ है ये ब्रह्म का ही जीव रूप है न हिरण्यगर्भ और आने न का अर्थ है अनुभूत न ये ब्रह्म के लिए नया नहीं है जीव भाव नया तो कब माना जाएगा जब प्रथम सर्ग होगा ये नई नई सृष्टि होगी तो नया माना जाएगा लेकिन सृष्टि तो संसार तो अनादि है ना प्रवाह रूप से नहीं कि इसी कल यही कल्प पहला पहला कल्प है इसलिए हिरण्यगर्भ बिल्कुल अपूर्व हो कभी जीव बनाई न हो ब्रह्मा ऐसा तो नहीं है पूर्व कल्पों में भी समि जीव बन कर समष्टि बुद्धि में प्रवेश किया हुआ है इसलिए आनेन न का अर्थ है पूर्वकल्पानुभूतें न पूर्वकल्प में अनुभूत जो समष्टि जीव भाव है हिरण्यगर्भ भाव है वो है अनेन और जीवेन यानी प्रतिबिंब रूपेण प्रतिबिंब ही जीव है बुद्धिस्त प्रतिबिंब है जीव तो अन जीवन का अर्थ निकला पूर्वानु पूर्वकल्पानुभूत प्रतिबिंबेन रूपेण और आत्मना का अर्थ है स्वरूपेण आत्मा शब्द का अर्थ होता है स्वरूप तो जीव रूप से जीव को अपना स्वरूप बता रही है परादेवता इन तीन सूक्ष्म भूतों के लिए तो खाली देवता शब्द का प्रयोग है इमा तीसरो देवता और सत के लिए केवल देवता शब्द का प्रयोग नहीं सत के लिए प्रयोग है परादेवता शेयम परादेवता देवता ऐ परा क्षत वहां परा एक विशेष है देवता का तो परादेवता कहने से ये सूक्ष्म भूतों का व्यावर्तन हो जाएगा नहीं तो वो भी देवता है ना तो परादेवता है ये ब्रह्म सत्पदार्थ और उसने ई किया कि ये जो अतीन्द्रिय सूक्ष्म भूत हैं उनका परिणाम समष्टि बुद्धि है उसमें मैं पूर्वकल्पानुभूत समष्टि जीव जो हिरण्यगर्भ गर्भ है उस स्वरूप से अनुप्रविष्ट हो जाऊं ह हाँ। हाँ। निर्विशेष का एक नहीं है वो तो कारण ही नहीं है इक, माय उपाधिक चैतन्य में ईक्षण है हाँ सत्पद सत्पद का वाचार्थ वो है और लक्षार्थ है निर्विशेष उपहित है लक्षार्थ और उपाधि विशिष्ट है वाचार्थ तो उपाधि में हो रहा है एक क्षण वो उपहित में आरोपित हो रहा है तो हिरण्यगर्भ रूप से मैं अनुप्रविष्ट हो जाऊं और अनुप्रविष्ट होकर के क्या करोगे ऐसा यदि कोई सत को पूछे तो उत्तर देते हैं नाम रूपे व्याकरवाणी नाम रूप का व्याकरण करूं। व्याकरणी उत्तम पुरुष है इसलिए अहम पहले एक अहम शब्द व्या अन जीवनात्मना अहम अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी ऐसा तो मैं समष्टि जीव रूप जीव बन करके क्या करूं कि इन सूक्ष्म भूतों का स्थूलीकरण करूं त्रिवृत प्रक्रिया से और त्रिवृत प्रक्रिया है पंचीकरण की उपलक्षण तो पंचीकरण प्रक्रिया से इन सूक्ष्म भूतों को स्थूल बना दूं क्यों स्थूल बनाना चाहते हैं तो जब तक सूक्ष्म भूतों को स्थूल भाव की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इनमें जीव भोग्यत्व सिद्ध तो नहीं होगा संसार सत देव सत जो है परमेश्वर वो क्यों बनाते हैं वे तो कर्म फल विधाता है पूर्वकल्पीय प्राणियों का जो प्रारब्ध उन्हें फलो फल देने के लिए फलाभिमुख होता है फलोन्मुख होता है तो कर्म का फल भोगवाने के लिए कर्म का फल जीवात्मा जहां रह करके भोग सकता है और जिन उपकरणों के माध्यम से भोग सकता है जिन जिनको निमित्त मान करके बन भोग सकता है वो सब कर्मफल विधाता सत होने से अपने कर्मफल विधातृत्व की उपपत्ति के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा स्वयं भले ही आप है लेकिन एक उपाधि लेकर के रखी है परमेश्वर ने स्वयं तो आप काम है कुछ नहीं चाहिए लेकिन कर्मफल विधाता बन बैठे हैं वेद से कर्मफल विधाता यह पदवी ली है तो जब कोई पद स्वीकार करेगा तो आप काम को भी अपने लिए नहीं तो उस पद को सार्थक करने के लिए वो सब कुछ करना पड़ेगा तो कर्म फल विधात्रित्व भगवान में तब होगा जब प्राणियों के द्वारा किए हुए कर्मों का फल ठीक ठीक प्राणी जिससे भोग सके ऐसा उन्हें वातावरण बना करके दे दें वो सारी परिस्थितियां उनके सामने उपस्थित कर दें हाँ प्राणियों के हाँ प्राणियों के कर्म आप्तकाम परमेश्वर को स्वरूप से स्वरूप में ही अवस्थित नहीं होने देते दे। जैसे बच्चे माता पिता चाहते हैं घर में रहे लेकिन बच्चों को चाहिए कि छुट्टियां हैं तो यहाँ जाना है वहाँ जाना है वहाँ जाना है तो फिर घर में रहना चाहते हैं तब भी सुख से घर में माता पिता रह नहीं सकते बच्चों की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ ले जाना पड़ता है ऐसे सभी प्राणी ईश्वर के बच्चे ही तो हैं, उनकी आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए फिर बड़े बड़े का जो बच्चा होता है उसकी आकांक्षाएं भी वैसी ही होती हैं, और वैसी आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए वो सारी परिस्थितियां ला करके उसके सामने खड़ी करनी पड़ती है सबसे बड़ा बेटा तो है ईश्वर का कौन ये हिरण्यगर्भ और उनकी उनकी जो है उनका संतोष चार पांच कमरे का एक बेंगलो बना करके देने मात्र से नहीं होता उनको चाहिए पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मांड ब्रह्मांडाधिपति बनना है ये हिरण्यगर्भ की इच्छा हिरण्य हिरण्यगर्भ की इच्छा पूर्ण करने के लिए फिर ब्रह्मांड का निर्माण करना पड़ता और ब्रह्मांड में बाकी प्रजा का निर्माण करना पड़ता नहीं तो खाली अकेला हिरण्यगर्भ ही हो और दूसरा कोई हो ही ना तो हिरण्यगर्भ को ब्रह्मांड का सुख थोड़ी मिलेगा <coughs> इसलिए बाकी प्राणी और के कर्म फल के अनुसार फिर कर्म के अनुसार सारी परिस्थितियां उनके सामने उपस्थित करानी पड़ती है इसलिए ईश्वर ने देखा कि ये जो तीन सूक्ष्म भूत हैं, इनका भोगोपकरण जो इंद्रिया है इन इंद्रियों से ग्रहण तो जीवात्मा नहीं कर पाएंगे और इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो पाएगा भूतों का तो इनमें भोग, जीव भोग्यत्व तो सिद्ध नहीं होगा तो इनमें जीवों का भोग्यत्व तो सिद्ध हो इसके लिए भगवान इनका स्थूलीकरण करते हैं पंचिकरण प्रक्रिया से कहो या त्रिवृत्त करण प्रक्रिया से कहो तो ये संकल्प उन्होंने किया कि नाम रूपे व्याकरणी तो नाम रूप का निर्माण करूं यानी अभी तो ये सूक्ष्म है ये जिससे जीवों के भोग्य बन सके स्थूल बनेंगे तो भोग्य बनेंगे इसलिए जिससे इन इनमें थूलत्व तो आ जाए ऐसा इनका नाम रूप अभिव्यक्त करूं इनमें नाम रूप की ठीक ठीक अभिव्यक्ति करने का संकल्प ईश्वर ने किया तो इस वाक्य में सूत्रस्थ में जो आत्मा शब्द है जीव के लिए परादेवता ने आत्मा शब्द का प्रयोग किया कि जीव मेरी आत्मा है आत्मा का अर्थ होता है स्वरूप मैं ही इन तीन सूक्ष्म भूतों में प्रविष्ट हूं लेकिन अपने स्वरूप से नहीं जीव रूप धारण करके पूर्व कल्प में भी मैंने जीव का रूप धारण किया था वही पूर्व कल्प में जो जीव रूप धारण किया था उसी जीव रूप से मैं इन तीन भूतों में अनुप्रविष्ट होकर तीन भूतों को जीवों के भोग्य बनाऊं ऐसा संकल्प सत पदार्थ ने किया परादेवता ने किया का है सत पदार्थ ने किया तो यहां पदार्थ के द्वारा चेतन जीव को अपना स्वरूप बताना आत्मा शब्द का प्रयोग करके यह तब संभव होगा कि सत्पदार्थ चेतन हो यदि सांख्यों के अनुसार सत्पदार्थ प्रधान है तो जड़ हो जाएगा तो जड़ का स्वरूप चेतन जीव कैसे होगा तो सत के द्वारा अपना स्वरूप बताने के लिए जीव को आत्मा शब्द का प्रयोग इस वाक्य में अनुपपन्न होगा लेकिन हुआ है उसकी उपपत्ति के लिए यह मानना पड़ेगा कि सत्पदार्थ चेतन है तो अनेन जीवन आत्मना इस वाक्यस्थ आत्मा शब्द का परादेवता के द्वारा जीव के लिए अपने स्वरूप के वाचक आत्मा शब्द का प्रयोग होने से यह निश्चित होता है कि सत्पदार्थ चेतन है और चेतन होने से उसमें गौण ईक्षित्व तद ये वाक्य नहीं बताएगा ये न आत्मशब्दात् अर्थ है गौणश्चिन आत्म शब्दात आत्मशब्दात् सूत्रार्थ हो जाएगा आत्मा शब्द की दो प्रकार से व्याख्या आएगी और दो बार आत्मा शब्द का प्रयोग है ना एक बार तो सत के द्वारा जीव के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग है कि जीव मेरा स्वरूप है और उपसंहार में उपसंहार है छांदो की उपनिषद के छठवें अध्याय का आठवां खंड उसमें आचार्य के द्वारा एक तो स्वयं ईश्वर के द्वारा जीव को अपना स्वरूप कहा गया और आचार्य जीव का स्वरूप बता रहे हैं ईश्वर परमात्मा है सत है आचार्य हैं उद्दालक जी उपसंहार में उद्दालक जी श्वेत केतु को बता रहे हैं कि एतद आत्मीम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी श्वेत केतो कि तद आत्मे में सर्वम इसमें इदम सर्वम से लेना है सारा संसार कार्यमात्र जो तत्तेजो असृजत से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत उत्पन्न हुआ सतसे जगत बताया गया है उसी को इस उपसंहार वाक्य में ऐतद आत्म्य इदम सर्वम इस उपसंहार वाक्य में इदम सर्वम इन सर्वनामों से लेना है तो ये सारा सत का कार्यभूत जो संसार वह ऐतद है का अर्थ है इसी की सत्ता से सत्तावान है उसे आत्मलाभ हो रहा है संसार को आत्मलाभ का अर्थ है स्वरूप से सत्वेन प्रतीति घट का आत्मलाभ है कि घट घटत्वेन रूपेण भाषित हो घटत्वेन रूपे घट में जो भाष मानता है यह घट को आत्मलाभ है सत्ता स्फूर्ति मिलना है वह किससे मिल रही है मिट्टी से यदि घट में से मिट्टी को निकाल दिया जाए तो घट की घटत्विन रूपेण प्रतीति नहीं होगी वस्त्र में से धागों को यदि निकाल लिया जाए तो वस्त्र की वस्त्रत्व रूपेण प्रतीति नहीं होगी ऐसे जगत का कारण जो है दम सर्वम शब्दित संसार का कारण जो सत्पदार्थ है उसे यदि विवेक से इस संसार की हरेक वस्तु से निकाल लिया जाए जैसे अंगूठी में से सोना निकाल लिया जाए तो अंगूठी अंगूठित अंगूठित्वन रूपेण नहीं दिखेगी उसको आत्मलाभ ही नहीं मिलेगा वो है यदि तो उसके अंदर कारण के रहने से ऐसे संसार हमें है करके दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है इसके अंदर उसका कारण के रूप में सत पदार्थ अनुसूत होने से सत चेतन जो है इसके अंदर अनुसूत होने के कारण ही संसार को आत्मलाभ हो रहा है इसलिए इदम सर्वम यानी ये सारा संसार एतद आत्म है का अर्थ है इसी के कारण स्वरूप लाभ कर रहा है इसी के कारण है करके भास रहा इसके अंदर जो सत्ता है वो इसी की है कार्य के अंदर कारण की ही सत्ता होती है कारण को निकाल लिया जाए तो कार्य नाम की कोई वस्तु नहीं इसलिए पहले समझाया आपागत अग्नेह अग्नित्वम त्रीणी रूपाणी इत्तेव सत्यम स्थूल अग्नि में से उसके कारणभूत अग्नि का जो सूक्ष्म अग्नि का पचास प्रतिशत हिस्सा है उसको निकाल लिया जाए और 25-25 प्रतिशत जो इन दोनों का है जल का और पृथ्वी का उनको निकाल लिया जाए सूक्ष्म भूतों का जल का है शुक्ल रूप तेज का है रोहित रूप रोहित रूप पचास प्रतिशत स्थूल अग्नि में जल का शुक्ल रूप है सूक्ष्म जल का पच्चीस प्रतिशत और पच्चीस प्रतिशत है अग्नि का कृष्ण रूप और ये तीनों रूप यदि बुद्धि से अलग कर लें तो अपाघात अग्नि अग्नित्वम तो फिर स्थूल अग्नि का यह अग्नि यह नाम भी नहीं रहेगा जो रूप है दाहक औष्ण्य वो भी नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा कहते त्रीणी रूपाणी तेव सत्यम वो तीन रूप लोहित शुक्ल कृष्ण जो सूक्ष्म तीन भूत है रूप तन्मात्रा रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा यही शेष रहेगी कार्य नाम मात्र है वाचारंभ है ऐसे इस सारे संसार में सत्ता भास रही है घट घट रूप से मनुष्य शरीर मनुष्य रूप से पशु शरीर पशु शरीर के रूप में देवता शरीर देवता शरीर के रूप में इन सब में मनुष्यत्व आदि सब चला जाता है यदि को अलग कर लें ले सत की सत्ता से ही सत्तावान ये सारा संसार है तो जिसकी सत्ता से ये सारा संसार आत्मलाभ प्राप्त कर रहा है अपने स्वरूप से भास रहा है तत्सत्यम वही वही एक तत् सत सतकी ही सत्ता से भास रहा है इसलिए सत ही सत्य है यानी अबाधित है और बाकी उसका कार्य जो है वो वाचारम्भ है और स आत्मा वो जो सत्य है सत वही सबकी आत्मा यानी स्वरूप है प्राणी मात्र का वो स्वरूप है तो प्राणी मात्र के अंदर एक प्राणी विशेष तुम भी हो हे श्वेतकेतु तो, तत्वसी तुम संसारी जन्म मरणशील श्वेत केतु नामक कार्यक्रम संघातरूप मेरे पुत्र मात्र नहीं हो संसारी नहीं हो अभी तो तु तदसी तम तदसी <coughs> तत् यानी सत तो यहाँ पर सत के लिए सत को बताया जा रहा जीव का स्वरूप जीव भ्रांति से अपने आप को भौतिक जो कार्यक्रम संघात है तदात्मक समझ रहा है लेकिन आचार्य समझाते हैं कि तुम भौतिक कार्यक्रम संघात मात्र रूप नहीं हो अभी तु भौतिक कार्यक्रम संघात को सत्ता सत्तास्पूर्ति देने वाला जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य एक सदवस्तु है उपक्रम में बताई गई सदैव स्वमेदमग्रासित एक मेवा द्वितीय वही तुम हो तो यहाँ जीवात्मा का स्वरूप सत को बताया गया आचार्य के द्वारा जीवात्मा का चेतन जीव का स्वरूप सत को बताना तब उपपन्न होगा जब सत चेतन होगा और यदि सद अचेतन है प्रधान है तो जड़ हो जाएगा तो जड़ प्रधान को आचार्य उद्दालक जी यदि चेतन जीव का स्वरूप है ऐसा समझाएंगे तो ये अनात्मा को ही आत्मा के रूप से समझा रहे हैं तो जैसे अनात्मा कार्यक्रम संघात को मैं समझना भ्रांति है ऐसे अनात्मा प्रधान को जड़ प्रधान को चेतन आत्मा समझना भी तो भ्रांति है और भ्रांति से तो अनर्थ ही उपस्थित होता है भ्रांति को यानी अध्यास को तो भगवान भाष्यकार ने अध्यास भाष्य में कहा अनर्थ हेतु तो ये विशेषण दिया है ना अध्यास भाष्य का भाष्य में अध्यास का वो अनर्थ का हेतु तो। है अनर्थ कहते हैं दुख को अध्यास यानी भ्रांति अनर्थ का यानी दुख का कारण है क्यों दुखी है हम तो भ्रांति के अपनी भ्रांति के कारण हमें अपने ही स्वरूप विषय भ्रांति है इसलिए दुखी हो रहे हैं हमारे दुख का कारण यह दूसरा थोड़ा ही है हमारी अपनी स्वयं के विषय में जो गलत समझ है यह भ्रांति है अध्यास है अरे अध्यास जब तक रहेगा छांदोग्य श्रुति ने कहा सातवें अध्याय में कि न हए स शरीर से सतह प्रिया प्रियो अपहतिरस्ती जब तक स शरीर है स शरीर का अर्थ भ्रांति अनात्मा शरीरादि को आत्मा समझना मैं समझना जो मैं नहीं हूं उसे मैं समझना यह है सशरीरत्व और ये सशरीरत्व यानी गलत समझ स्वयं की जब तक हमारी बुद्धि में रहेगी तो परमेश्वर का भी सामर्थ्य नहीं है कि आपको तात्कालिक सुख दुख से बचाए सुखी दुखी होने से भगवान भी हार्ट टेक देते हैं मैं तुम्हें सुख दुख से नहीं बचा सकता ये कहते हैं सर्वसमर्थ है वो लेकिन वो भी सुखी दुखी होने से आपको बचा नहीं पाएंगे यदि बुद्धि में से सुख दुख जिसके धर्म है मन के और वो मन ही मैं हूं ऐसा मन को मैं के रूप में पकड़े रखेंगे जिसका सुख दुख धर्म है उस मन को यदि मय के रूप में दृढ़ता से पकड़ेंगे तो सुख दुख रूप धर्म से युक्त अपने आप को मानेंगे ही तो भगवान कैसे छुड़ा पाएंगे आपसे सुख दुख को अलग नहीं करा सकता इसलिए भगवान कहते हैं कि उद्धरे दानम नात्मानम अवसादय अपना उद्धार स्वयं हम करें उसमें सहायक भगवान बन सकते हैं जब इस इच्छा से मुख बन करके भगवान की भक्ति करता है कोई जिज्ञासु बन करके भगवान की भक्ति करता है भ्रांति का निवर्तक यथार्थ ज्ञान हमें मिले ऐसी जिज्ञासुकी भक्ति करता है तो भगवान कहते है, हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरा पार्थ मैया वेश नहीं तो यदि मुमुक्षा नहीं है तो भगवान कहते हैं आपके अंदर ही मुक्त होने की इच्छा नहीं है तो मैं आपको मुक्त नहीं कर सकता आपके अंदर की इच्छा की पूर्ति करने का मेरे में सामर्थ्य है आप मुक्ति को नहीं चाहते हो संसार के अंदर का सुखी दुखी बनाने वाला ही चाहते हो स्थान तो उस स्थान पर पहुंचाता हूं, या तो पृथ्वी लोक में या तो स्वर्ग में या तो ब्रह्म लोक में और जब आप चाहते हैं कि जहां सुख दुख का कोई स्पर्श नहीं है यद गत्वान निवर्तन थे तद धाम परम महा पहुंचना तो वहां पहुंचा देता हूं हमारी इच्छा की पूर्ति करने का सामर्थ्य भगवान में है तो वो अनर्थ का हेतु है अध्यास और यहां आचार्य यदि तत् शब्द से ग्राह्य जो सत्पदार्थ हैं, वह सांह के आग्रह के अनुसार होगा प्रधान और उस प्रधान को चेतन जीव का स्वरूप बताएंगे तो यह गलत उपदेश हो जाएगा चेतन का स्वरूप जड़ प्रधान नहीं होगा ये भ्रांति में ही डालेंगे आचार्य भी तो उससे उसका कल्याण नहीं होने वाला मोक्ष नहीं होने वाला इसलिए यहां पर जो चेतन जीवात्मा का सत को आत्मा यानी स्वरूप बताया गया इससे निश्चित होता है कि चेतन का स्वरूप जड़ नहीं हो सकता चेतन ही होगा तो सत पदार्थ चेतन है यह निश्चित होता है सत को चेतन जीव का स्वरूप आचार्य के द्वारा कहे जाने से यह भी आत्मशब्दा का व्याख्यान भाष्य में आएगा तो गौनश्चेत का अर्थ निकलेगा यदि सांख्य कहना चाहेंगे कि तदकक्षत इस वाक्य में पदार्थ में मुख्य ईक्षण नहीं अपितु गौण क्षण बताया गया है तो सिद्धांति ने कहा कि न तदत यह वाक्य सत पदार्थ में गौण क्षण नहीं बताता अपितु मुख्य ही क्षण बताता है कह कैसे आपको निश्चित हुआ तो सतह चेतनत्व अवगमात ये ऊपर से जोड़ दीजिए सत में चेतनत्व का अवगम यानी निश्चय होने से तो सत पदार्थ चेतन है ये आपको कैसे ज्ञात हुआ निश्चित हुआ तो आत्मशब्दार्थ सत चेतन ही है ये निश्चय कराने वाला श्रुतिस्थ आत्मशब्द है सत का स्वरूप चेतन जीव को बताने वाला और चेतन जीव का सत स्वरूप बताने वाला जो वाक्य है उस वाक्य से ये निश्चित होता है सत चेतन है ये कहा गया आत्म शब्द अब यद दुक्तम इत्यादि भाष्य से इसी प्रकार का सूत्र का अर्थ गौनशेन्नात्म शब्दात इत्यादि का भाष्यकार भगवान बता रहे हैं यद दुक्तम इत्यादि की अवतरण टिका है तो इस भाष्य की अवतरण टीका तथा भाष्य को हम लोग देखेंगे कल